पतित बंधु जी का पता ढूंढता है सादर जल ले चरण पखारे अति पुनीत आसन बैठा रहे और भगवान को अर्पण किए बेर कंदमूल फल का वर्णन मानस में है कंदमूल फल सूरस अति दिए राम कहो आने और वीर भगवान को इतने प्रिय लगे भक्तों ने वीरों का वर्णन किया भगवान बार बार कहते वीर जनी लावो वीर बेर जनी लावो वीर वीर जनी लावो वीर लावो कहें वीर बीर सबरे वीर धन्य शबरी के सबरे वीर धन्य लगे राम जी को नी के रामधनी ही तृप्त हुए कै शबरी कै विदुर घर हरि में दो बार भगवान विदुर जी के घर पधारे श्री कृष्ण भगवान काकी अरी काकीरी खोली यह कपाट आना विदुर जी नहीं है विदुरानी जी है घर में काकी अरी काकीरी खोल यह कपाट आन बोल अनमोल सुन ध्यान उचट गय स्नान कर रही थी बिना वस्त्र के भगवान के प्रेम में इतनी बेहवल हुई कि की सुधी नहीं रही कि मैं वस्त्र नहीं धारण किए हूँ जैसे ही बाहर दरवाजा खोलकर निकली तो कांधे से उतार के नागर नट फेंक्यो झट पीत पट काकी की कटी सो लिपट गये भगवान पीटा क्या खिलाऊं? केले के छिलके गिरी गिरी सब देत गिराई बड़े भाव से केले का छिलका ही भगवान खा रहे विदुर जी आए अरे बावली ये क्या कर रही है भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज तो तृप्त होने का अवसर मिला था आपने भूखे को फिर भूखा रख दिया। शबरी कह विदर्ग शबरी जी के फलों का ऐसा स्वाद बेरों का ऐसा स्वाद राम जी राजा भी हो गए घर में कौशल्या माता ने रसोई बनाई गुरु जी के यहां अरुंधति माता ने बारी बारी से निमंत्रण हुआ प्रिय सदन श्री किशोरी जी ने श्री जानकी जी ने अपने हाथ से रसोई बनाई सासुरे, ससुराल भी गए वहां भी। गए, भई जब जहा पहुनाई जब जहां पहुनाई पहुना और लोग यही पूछते लाल जी रसोई कैसी बनी श्री राम कहते ठीक है अरे ठीक नहीं सही बात बताओ राम जी सजल लोचन होकर कहते तब ता तह शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई जानक प्रीत रीति रघुराई भगवान प्रप्त हुए शबरी जी से भगवान ने नवधा भक्ति का वर्णन किया नवधा भगति कहा तू पान कहीं तो पाई नवधाम धा भक्ति कहा तो है पाही भगवान कहते हैं नौ प्रकार की भक्तियों का वर्णन में आपके समक्ष कर रहा हूं पहली भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संगा बड़ी अच्छी भक्ति है देखो यह नहीं कहा कि संत का साथ नहीं संग हम लोग दो शब्द प्राय सुनते हैं संगी साथी पर दोनों अलग अलग है साथी बहुत से लोग हो सकते हैं संगी कोई कोई होता है संग कहते हैं आसक्ति को आसक्ति होती है मन में तो जो मन से मिले उसको बोलते हैं संगी और जो तन से मिले उसे बोलते हैं साथी तो संत का साथ नहीं प्रथम भगत संतन कर संगा संत से संग हो मन का संग हो ऐसे तो संत रहते हैं तो मच्छर भी साथ रहते हैं रक्त पीते तो संत के साथ रहने वाले संत कई खून पिए प्राय ऐसे बहुत लोग साथ रहते हैं सोचते हम सत्संग में हैं। वे धोखे में ना रहे वे साथ हैं संग नहीं संग संग नहीं है। आहा, संग कहते हैं जिसके बिना रहा न जाए थे कामा, जाए थे वह संग दूसरी तरफ के लिए है लेकिन जगत से जुड़ा हुआ संग जब संत से जुड़ जाए प्रथम भगत संतन कर संगा शर्त है साथ नहीं संग देखो संत के संग से सब बात बन जाती है संतों के पास ऐसी युक्तियां होती हैं कि कल्याण होगा ही एक परिवार वाले कई लोग महात्मा जी के पास गए महाराज हमारा बेटा इसको किसी तरह समझाओ महात्मा ने कहा क्या हाल है तुम्हारे बेटे का महाराज कोई पाप ऐसा नहीं बचा जो न करता हो नशा करता है जुआ खेलता है और धोखे से भी भूलकर भी भगवान का नाम तो कभी लेता ही नहीं अब इसका कल्याण करो कैसी करें बताओ पर संत ठहरे बोले अच्छा ठीक है बुलाया उसे पास कहने लगा महाराज चाहे जो बात करो मैं भगवान में मैं, मैं जो कुछ करता हूं कुछ नहीं छोड़ूंगा और आपकी बात मानूंगा नहीं महात्मा ने कहा तुम्हें जो करना हो सो करना हमसे मित्रता तो करोगे का हमारे काम में गड़बड़ी मत डालो हमारी मित्रता संत ने उसे मित्र बना लिया अब वो जो करता दो। एक दिन संत उसको लेकर वन में गए घूमने उससे कहा कह रहे तुमसे हमारी मित्रता है तो एक बात तो मान ले एक बात का बोलो, का केवल एक बार राम कह दे एक बार राम बस वो बोला कि एक बार कहने से क्या होगा का होगा नहीं होगा वो छोड़ मेरे कहने से एक बार तो उसने कह दिया राम महात्मा बोले बस बन गया काम अब इस नाम के बदले में कभी भी कोई कुछ मांगने की बात कहे तो मांगना मत कह देना नाम के बदले में जो मिलता हो सो मिल जाए ठीक है महात्मा चले गए परिवार वालों से कहा कि अब चिंता मत करो उसका कल्याण होगा उस व्यक्ति की मृत्यु हुई नरक पहुंचा यमराज ने कहा कि जिंदगी भर पाप किए हैं केवल कि एक महात्मा के कहने से एक बार राम कहा है तो इससे पूछ लो कि नाम के बदले में क्या चाहता है वही इसे दे दें फिर तो नरक भोग नहीं है अब जब पूछा गया तो उसे महात्मा की बात याद आ गई कहने लगा मैं तो कुछ मांगता नहीं नाम के बदले में जो मिलता हो सो दे दो। अब नाम महिमा नाम के बदले में हिसाब किताब क्या यमराज की यहाँ होगा यमराज ने कहा हमारे यहाँ तो नहीं चलो ब्रह्मा जी से पूछते उसको लेकर ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे यहाँ भी हिसाब किताब नहीं है भगवान नाम लेने का क्या फल शंकर जी बहुत नाम लेते उनसे पूछो शंकर जी के पास गए तुम बताओ शंकर जी से कहा आप बताओ शंकर जी ने कहा कि नाम तो भगवान का मैं बहुत लेता हूं पर इसका एक नाम लेने का क्या फल यह हमें भी पता नहीं तो उसे लेकर कहां गए का भगवान के पास ही गए जिनका नाम है उनसे ही पूछो राम जी से पूछा तो राम जी ने कहा कि नाम तो हमारा ही है लेकिन फल हमें भी पता नहीं है तो इसे फल क्या मिले भगवान बोले हमारे धाम में आ गया अब इसको यहीं रहने दो तो यही फल है तुम लोग जाओ ए? ये संत के संग का प्रभाव संतन के संग लागरे तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लागरे तेरी बिगड़ी के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी संग तन के संग रे तेरी बिगड़ी बनेगी सत संगति की अद्भुत महिमा सत संगति की अद्भुत महिमा अद्भुत महिमा अद्भुत महिमा अद्भुत महिमा अद्भुत महिमा यहाँ हंस बन जाता कागरे तेरी बिगड़ी बने यहाँ हंस बन जाता कागरे तेरी बिगड़ी बनेगी संग के संग लागरे तेरी बिगड़ी बनेगी सत्संग तन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बने गई तन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी गई जाते दिल के दागरे तेरी बिगड़ी बने यहाँ मिट जाते दिल के दागरे तेरी बिगड़ी बने मिले राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बने मिले राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी थम भगति संतन कर संत का संग अत्यंत गरीबनी एक वृद्धा संत के पास पहुंची कि मेरे पास तो कुछ है नहीं ये दो रुपए है एक रुपया एक एक के दो, दो रुपए और मेरा मन है कि हजारों संतों का भंडारा हो अब दो रुपए में कैसे करोगे आप बताओ सब बोले असंभव दो रुपए में थोड़ी भंडारा होता है एक महात्मा ने देखा ला मैया मुझे दे दो रुपए लिए भंडारा हो जाएगा इतने हो जाएगा महात्मा ने एक काम किया दो रुपए का नमक मंगाया सारे भंडार में डलवा दिया बोलो हो गया हजार आदमी का भंडार ये संतों की युक्ति है और इसीलिए हमारे यहां शास्त्रों में भी कहा आगम प्रमाण शास्त्र प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण है अनुमान प्रमाण है लेकिन एक है आपकम तो प्रमाणम महापुरुष जो कहते वह वचन परम प्रमाण है श्री कबीरदास जी कहते तू कहता कागद की लेखी मैं कहता आखिने की देखी इसलिए महापुरुषों के वचन प्रमाण हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा इसमें भी बड़ी अच्छी शर्त है दूसर रति मम कथा प्रसंगा मेरी कथा में रति तो हो पर काम ना हो रति का पति काम और जहां रति होगी वहां काम होगा काम के कारण ही रति होती है कामना के कारण रति होती है पर कहा गया कि कथा में रति हो पर कोई कामना ना हो कोई काम ना, ना हो बस कथा में प्रीति हो यह लगे सुनते ही रहे सुनते ही रहे भगवान की कथा जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुबक सरिना भर ही निरंतर हो ही न पूरे तिनके ही तुम कहां गृह रूले एक हजारीबाग जिले के ईश्वरी नामक गांव में बालक का जन्म हुआ ब्राह्मण वंश में पारिवारिक संस्कारों के आधार पर नाम रखा गया राम कृपाल राम टहल पांडे बड़ी खुशियां मनाई गई सब कुछ हुआ लेकिन दैव योग जन्म लेने के तुरंत बाद माता पिता चले गए अब भाई भाभी ने पालन किया चेचक निकली दोनों नेत्र चले गए दुर्भाग्य ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा कुछ दिन बाद भाई का भी शरीर अंत हो गया अब विधवा भाभी और राम टहल पांडे सभी होते हैं रिश्तेदार जबकि जर पास होता है बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है देख लिया संसार दे। हमने देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया देख लिया संसार सब मतलब के यार हमने देख लिया oh, oh, oh, oh, oh, oh. धन निरोग धन जेब में जब तक धन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करोगे तब तक मन, मन से सेवा करोगे तब तक मानेगा संसार मानेगा परिवार हमने देख लिया मानेगा परिवार हमने देख लिया देख लिया संसार आ, देख लिया संसार हमने देख लिया जिस जिस का विश्वास किया है जिस जिस का विश्वास लिया है उसने हमें निराश किया है उसने हमें निराश किया है बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया देख लिया संसार देख लिया संसार हमने देख लिया कहीं चोट लग जाए नतन को कहीं चोट लग जाए नतन को सभी समझते हैं निर्धन को सभी समझते हैं निर्धन को गिरती हुई दीवार हमने देख लिया गिरती हुई दीवार हमने देख लिया हमने देख लिया संसार हमने देख लिया संतों का संदेश यही है संतों का संदेश यही है सफल सूत्र राजेश यही है सफल सूत्र राजेश यही है हरि हरिश्मिरन है सार हमने देख लिया हरि हरिश्मिरन है सार देख लिया।, ओ देख लिया संसार देख लिया राम टहल पांडे का नाम गरीबी आई तो टहलुआ रह गया ना पांडे ना राम टहलुआ पर इन्हें एक व्यसन लगा भगवान की जहां कथा होती वहीं सुनने पहुंच जाते श्रीमद् भागवत की कथा एक व्यास जी कर रहे थे वहीं पहुंच गए अंधी आंखों से आंसू बहते रहते पुलकित होते रहते सातवां दिन हुआ व्यास जी के चरण पकड़कर कहा आपके साथ रहूंगा सेवा कर दूंगा कपड़े बता देना धोके डाल दूंगा अंधा आदमी हूं कथा सुनने को मिले ब्यास जी ने पांडे जी आप आप भगवान की कथा सुनिए सेवा करने वाले लोग बहुत गांव से थोड़ी दूर चार मील दूर पर फिर कथा शुरू हो चुकी राम टहल पांडे सवेरे ही पहुंच जाते एक दिन बड़ा भयंकर बादल गर्जना वैसा जोर की गर्जना और पानी भाभी ने सोचा आज शायद देवर कथा में नहीं जाएंगे भोजन नहीं बनाया राम टहल पांडे तैयार होकर आए भाभी भोजन दो कथा में जाओ आज नहीं बनाया क्यों मैंने सोचा आप जाएंगे नहीं राम टहल पांडे बोले सोदिन दुर्दिन नहीं मेघ नभ में घर आवे और शोधन दुर्दिन नहीं उधर को अन्न न पावे सो दिन दुर्दिन नहीं उधर को अन्न न पावे प्रेमी संबंधी जीवन में बिछुरत जावे दुर्दिन नहीं विनीत कोई विपति बखानी है पर श्रवणन परे न हरि कथा सो दिन दुर्दिन जानी है वही बुरा दिन है जिस दिन भगवान की कथा सुनने को न मिले कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब तो सुमिरन भजन न हो उठ कर चल दिए जल्दी जल्दी जा रहे थे पानी बरस रहा था लाठी हाथ में भूखे ही चार मील दूर वह गांव था पहले ही उतर गए सड़क से जंगल में अब इधर उधर बढ़े तो एक कुआ था घाट तो था नहीं उसी कुएं में पांव फिसला गिर गए पहली बार भगवान से यही कहा मात पिता बर बंधु लियो दुख घोर दियो सब ही सुख छीनो ताहु पे तो न देव तुम्हें जगमे अंधरो अंखियान शो की जावे चले सुख भोग सबे बर कूप में डार भले ही मुहि और दुख विनीत यही दृगहीन सो छीन कथा को वृथा दिन लीन मैंने कभी शिकायत नहीं की आज कथा का दिन भी छीन लिया भगवान प्रकट हो गए अरे पांडे जी इसमें कैसे गिर गए भैया दिखाई नहीं देता अच्छा जा अच्छा जा अच्छा। मेरा हाथ पकड़ो मैं तुम्हें बाहर निकाल लेता हूं राम कहल पांडे ने कहा कि मैं अंधा आदमी मुझे तो आपका हाथ नहीं दिखाई देता कहां है पर आपको तो मेरा हाथ दिखाई देता है आप ही पकड़ लो रस्सी की